ram hi ंक्ति है भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है जो जानने वाले हैं वे जान लें। प्रेम पराधीन प्रभु अहिल्या माता के पास आते और अहिल्या माता के पास तो इतनी कृपा प्रकट हुई कैसा अन्यत्र नहीं दिखाई देता देखो भगवान ने कुछ लोगों का उद्धार केवल कृपा दृष्टि से देखकर कर कर दिया देखी राम सकल कपि सेना चितय कृपा कर राजीव नैना कृपा दृष्टि से कल्याण हुआ किसी का वाक्य श्रवण करके उनका कल्याण कर दिया वेद वचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन श्रवण से मंगल हो गया किसी का वाणी से बोले वचन भगत भय भंजन लेकिन अहिल्या माता के यहां तो सारी कृपाएं इकट्ठी हुई पूछा मुनि ही यह बाणी की कृपा शिला प्रभु देखी यह नेत्रों की कृपा और सकल कथा मुनि कही विशेखी मुनि ने कथा कही श्री राम जी ने श्रवण की, की इस इस है। यह श्रवणों की कृपा अच्छा इसमें स्पष्ट है गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी हुई है मानो संकेत है कि भगवान ने अपने कर कमल से संकेत किया कि यह शिला कैसी पड़ी है यह कर कमल की कृपा और मुनतीय तरी परस पग धूरी यह चरण कमल की कृपा क्रिपा। सारी कृपाए इकट्ठी हो सारी कृपाएं अजय एक और अद्भुत बात अहिल्या माता ने कहा चरण कमल रज चाहती जिसे चरण ही मिल रहे वो रज काहे को चाहे मानो अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु रज शब्द में श्लेष है रजोगुण को भी रज कहते हैं और रज के कारण मेरा पतन हुआ काम है इस क्रोध है इस रजोगुण समुद्भवा ये काम क्रोध सब रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं तो रज से मेरा पतन हुआ है तो रज से ही उद्धार हो देखो रज कहते हैं धूल को और ये धूल जिसकी खुली आंख में गिर जाए वो आंख बंद हो जाती है ये धूल जिसकी आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है पर गुरुदेव के चरण से जुड़ी हुई धूल जिसके आंख में गिर जाए तो बंद हुई आंख खुल जाती है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन इसलिए यह रज भगवान के चरण से जुड़ी हुई है यह रज श्री राम चरण रज है यह रजोगुण होकर काम से जुड़ा हुआ रज नहीं है यह तो श्री राम जी के चरण से जुड़ा हुआ रज है तो रज के कारण यदि पतन हुआ है तो श्री राम चरण रज से ही उद्धार हो चरण कमल रज चाहते भगवान ने कहा तो हम तुम्हारा उद्धार देख कर ही कर दे जी ने कहा कि जब आप देखेंगे तो हमारे दोष दिखाई देंगे और दोष दिखाई देंगे तो हाथों में है धनुष्वाण यह दंड देने के लिए तैयार होगा आपके चरण ही अच्छे हैं इन चरणों में जो गिर जाए उसके गुण दोष नहीं देखे जाते इसलिए चरणों का ही आशरा ठीक चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर और भगवान की कृपा से श्री तुलसीदास जी गीतावली रामायण में लिखते हैं मुनतीय तुरत त्याग पाहन तनु छविमय देह धरी राम पद पदम पराग परी पर अद्भुत आश्चर्य अहल्या माता तो आनंदित हुई गये लोक आनंद भरी राम जी उदास अयोध्या से चले हरष चले मुनि भय हर अयोध्या से हर्षित होते हुए चले और मुनि आश्रम से हरस चले मुद धनुष यज्ञ सुनी नभुकुलना था हरसी चले मुनिवर पैसा था तो भी हर्षित होते हुए चले लेकिन अहल्याजी के उद्धार के बाद हर विशेषण नहीं है चले राम लक्ष्मी मुनि संगा चले राम लक्ष्मी मन मुनिंगा गए जहाँ जग पावन गंगा जी चले उदास होकर चले देखो अहिल्या माता ने बड़ी अद्भुत बात कही दुनिया के लोग बड़े विचित्र होते हैं। अजा अगर आपसे पूछे कि ये हवा आग को बुझाती है कि बढ़ाती है तो हम लोग कहेंगे हवा से ही पूछो और हवा से अगर पूछेंगे तो हवा ये कहेगी कि पहले हमें आग बताओ कैसी है अगर आग बढ़ी हुई हुई तो हम बढ़ा देंगे और छोटी मोटी आग को जलने नहीं देंगे बोलो जो बढ़ी हुई आग को जो हवा बुझने नहीं देती वही मोमबत्ती को जलने नहीं देती सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय और पवन जरावत आग को दीप ही देते बुझाए बड़ों बड़ों की बड़े बड़े वही काम छोटे मोटे करें तो है तुमने तुमने और उनका क्या कहना उनका ये संसार की हवा है लेकिन अहिल्या माता कहती प्रभु आपका स्वभाव अलग काम ने दो पर आक्रमण किया भगवान शंकर पर और मुझ पर, पर भगवान शंकर की दिव्य दृष्टि ने काम को देख लिया आम के पत्तों के पीछे छिपे काम को देख लिया काम आम के पत्तों की ओट से चोट करने गया था शंकर जी पर अच्छा काम जब भी किसी पर प्रहार करता है तो किसी न किसी की ओट से ही करता है और जिसकी ओट से वो चोट करता है वह आम ही होता है कोई खास नहीं होता है लेकिन काम के कारण आम भी खास लगता है पर भगवान शंकर आम के पत्तों के पीछे छिपे काम को देख लेते हैं हर तीसरा नेत्र खुल गया काम जलकर भस्म हो गया यह भगवान शंकर का प्रभाव और अहिल्या माता कहती मुझ पर काम ने आक्रमण किया तो मैं इंद्र के छल से परिचित न हो सकी मेरा पतन हो गया तो भगवान शंकर समर्थ में असमर्थ पर भगवान श्री राम क्या करते हैं समर्थ शिवजी को भी कुछ दिया और असमर्थ अहिल्या को भी कुछ दिया पर अंतर क्या का समर्थ शिव के सिर पर तो भगवान का चरणामृत श्री गंगा जी के रूप में और अहिल्या जी के सिर पर तो भगवान ने अपना चरण ही रख दिया यही यही पूजत अज मम सिर धरे ऊ कृपाल हरी जिन चरणसी शंकर जटा समाई आ, राम चरण सुखदाई भजमन राम चरण सुखदाई सुखदाई सुख और ऋषि पत्नी के सिर पर भगवान ने चरण ही रख दिया यह है निर्बल केवल राम आहिल्या जी आनंदित होते हुए पति को जाते हैं और राम जी उदास होकर चले चले राम क्यों राम जी मन में सोचते हैं सुन सीता सीतापतिशील स्वभाव श्री तुलसीदास जी कहते हैं सुन सीतापतिशील स्वभाव शिला साप संताप विगत भय परसत पावन पाऊं भगवान के श्री चरण के स्पर्श से शिला पाप संताप से मुक्त हो गई पर दई सुगति सोना हेरी हरस ही है चरण छुए पछिताव सुन सीतापतिशील स्वभाव भगवान को लगा एक तो देवी ऋषि पत्नी ब्राह्मणी इनके चरणों में तो मुझे प्रणाम करना चाहिए लीला बसी सही पर मैंने चरण छुला दिया यह भगवान सोचते हैं पाप लग गया जब राम जी का स्वभाव उनका चरण किसी से छू जाए तो राम जी को लगता है कि पाप लग गया यहां तो कोई हमारा पांव न छुए तो हमें लगता बड़ा पापी है तो राम भी पांव भी नहीं छूता और राम जी को लगा कि पाप का प्रायश्चित होना चाहिए और प्रायश्चित होता है तीर्थ में अच्छा सब जगह के किए हुए पाप तीर्थ में मिट जाते हैं पर तीर्थ के किए हुए पाप कहा मिटे हैं। और इसीलिए भगवान गए कहा गए जहा जग पावन गंगा पावन जहां पावन गंगा जी किनारे भगवान आए अजय देखो तीर्थ में भी नियम है तीर्थ का महत्व सुने स्नान करें दान दें महात्मा श्रवण भगवान महात्मा श्रवण करते गादी सुन सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसरी मही आई यह महात्मा श्रवण स्नान तप्रउिसिन समेत नहाए और फिर अंत में विविध दान मही देवन पाए महात्म श्रवण स्नान और दान <coughs> महात्म श्रवण से मन पवित्र हुआ स्नान से तन पवित्र हुआ और दान से धन पवित्र हुआ यह हमारे यहां तीर्थ करने की परंपरा है और यह बड़ी विशुद्ध परंपरा है महात्म श्रवण करना स्नान करना दान देना तीर्थ में तीर्थ का ही चिंतन करना मनन करना एक सज्जन गए श्री जगन्नाथपुरी देखो दान वो जो श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए देने वाला तो सामर्थ्य के अनुसार दे और लेने वाला संतोष के अनुसार ले श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त गए भगवान का दर्शन करने पीछे पंडा ने कुर्ता पकड़ लिया बार बार पकड़े सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन सिर्फ सौ वो आगे बढ़े वो पीछे खींचे जब ज्यादा ही देर होगी तो आदमी परेशान हो गया सिर्फ सौ रुपए में नजदीक सिर्फ सौ रुपए में तो वो आदमी पलट कर बोला क्या बात है तो पंडा ने कहा सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन तो आदमी बोला तुम हमें रुपए दे दो हम बिना दर्शन के चले जाएंगे ला निकाल दे जल्दी सौ जाने तो पचास ही दे तू तो पंडा की तो हालत देखने लायक थी अरे भाई ऐसे नहीं श्रद्धा पूर्वक संतोष पूर्वक लिया जाए भगवान तीर्थ का महात्म श्रवण करते हैं स्नान करते हैं दान देते हैं अजा उसके बाद जब उन्हें लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया तब हरसी चले मुनि सा मोनि ब्ररसी चने मोनि ब्रम बेगी विदे नगरनीय राया न चले मुनि चले मुनि मोन चले मुनि भगवान हर्षित होकर चले और जब चले वेग विदेह नगर नियत आया महाराज जनक का नगर आम्रवाटिका देखकर गुरुदेव ने कहा कि यहीं ठहर जाएं। राम जी ने कहा जो आ गया। राम जी रुक गए गुरुदेव ने जहाँ काम वहीं ठहर गए अपने को सोचना क्या है, गए बगीचा घूमने राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं आ हाँ हा कितनी सुंदर नगरी है सियाजू की मीठी थी लानगरिया मनोहर लागे सियाजू की थी लानगरिया सिख मिथिलानगरिया हो मनोहर ला गुआ जू सि जुकी मिथिलानगरिया मनोहर लागे जू की मनोहर लागे जो की मिथिला नगर ये नगरिया इतनी अद्भुत है कि मिथिला नगरवासियों से पूछना नहीं पड़ता कि आप कहां के रहने वाले फिर नगर निवासिल के नैन सो नगर निवास के नैन सेलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे छकत प्रेम गगरिया खलक प्रेम गगरिया हो, गगरियाओकत प्रेम गगरिया हो, मनोहर लागे जो कि मिथिला नगरिया के नेत्र सजल बने रहते हैं आह हा वर्षा ऋतु रघुपति भले अरे और तो देखो ये आम के वृक्ष पर बैठी हुई कोयल कुछ बोल रही ये कोयल क्या कह रही है बोले मधुर धुन बोले मधुर धुन मधुर धुन हस्री सिया बोले मधुर धुल कहस्री सिया आम की डार हो मनोहर लागे आम की डार थे मनोहर लागे ला गए मिथिला वासियों के नेत्र सजल यहाँ के पक्षी तक कोयल भी बोल रही तो सियाजू सिया अरे और, तो और बाग बाग दिल करत बाग ये, है। ये बगीचा परम रम्य आ राम ये है, जो राम ही सक दे बाग, बाग दिल करत बाग ये छाई बसंत तहरी आओ मनोहर लागे छाई बसंत छाई बसों तह मनोहर लागे बसंत जन बसंत तो रही लुभाई और राम जी जहां आ जाए वहां बाहर आ जाते हैं और बाजार की तो यह दशा विविध वस्तुधरी बैठे बन कु परनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे परनत बने ना बजरिया सियाजू की मिथिलान गरिया नगर निहारी कहातु राजस प्रभु निहाल नजरिया मनोहर लागे भई है निह महाराज जनक को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए विश्वामित्र जी परम ज्ञानी जनक जी भी परम ज्ञानी मिलने के लिए गए विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया आशीर्वाद लिया कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी उसी समय श्री राघवेंद्र का आगमन हुआ लक्ष्मण जी के साथ और श्री राम जी को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए राम जी को देखकर सब उठकर खड़े हो गए जनक जी भी बालक को देखकर वृद्ध स्वागत में उठे यह तो शिष्टाचार के अनुकूल नहीं समझ में आता किंतु यह अलौकिक जास की अलौकिक शोभा राम जी की शोभा ही ऐसी है और फिर एक बात और ये जनक जी बैठे कहाँ है जनक जी ज्ञानी है और जनक जी के नगर के निवासी भी सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ज्ञानी है और ज्ञानी बैठता कहा है ज्ञानी शरीर में नहीं स्वरूप में बैठता है शरीर में नहीं बैठता है स्वरूप में बैठता है आत्मस्थ होकर बैठता है तो ये सब वहीं बैठे व्यवहार करते हुए भी वहीं बैठे हैं बैठे ठाणे परे उताने कहे कबीर हम वही ठिकाने निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ गुजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ न जीने की इच्छा न मरने की चिंता कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं ये अपने आप में रहने वाले स्वरूप में बैठने वाले ज्ञानी जन आहा। और जैसे ही राम जी को देखा तो उठे सकल जब रघुपति आए जहां बैठे थे वो जगह छूट गए वह स्वरूपानंद छूट गया वह आत्मानंद छूट गया ब्रह्मानंद छूट गया और राम जी को देखने लगे आ बड़े से बड़े ज्ञानी के चित्त को बहिरंग करने के लिए बहिर मुखी वृत्ति बनाने के लिए राम जी की एक मुस्कान काफी है लखी जिन लाल की मुस्कान और सचमुच भगवान मुस्कुराकर देखते हैं सब बाहर आ गए अब राम जी को देख रहे हैं विश्वामित्र जी से पूछा महाराज ये दोनों बालक कौन जनक जी पूछ रहे कौन है और विश्वामित्र जी मौन हैं आप तो ज्ञानी हैं आपको कौन लगते हैं हमें तो ब्रह्म पर ये तो दो हैं दो रूपों में प्रकट हो गए विश्वामित्र जी ने वैसे ही उत्तर दिया ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये जितने प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं अब ये कोई परिचय हुआ राम जी को हंसी आ गई तो राम जी बाहर से तो मुस्कुरा नहीं सकते मन मुस्कान ही राम सुनिबाने तब गुरुजी ने व्यवहारिक परिचय दिया अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं यज्ञ रक्षा के लिए मैं लाया था तो महाराज क्या आपका यज्ञ पूरा हुआ विश्वामित्र जी बोले हमसे क्या पूछते हो राजन आपके यहां भी यज्ञ है और जिनके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ उन्हीं के कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा अच्छा महाराज हमको तो यह ब्रह्म लग रहे हैं विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है नहीं यह तो नेत्रों से दिख रहे हैं बड़ा सुंदर उत्तर जनक जी ने दिया मानो श्री तुलसीदास जी भी यही उत्तर देना चाहते हैं उन्होंने कहा कि सुनो जहां यह कहा गया को ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है उसका यह अर्थ है कि इंद्रिया उस तक नहीं पहुंच सकती आंख उन तक नहीं पहुंचेगी लेकिन वो अगर चाहे तो वो तो आंख तक पहुंच सकते हैं इंद्रियों का विषय तो नहीं है पर वह तो आकर इंद्रियों का विषय बन सकता है इंद्रिया उसे विषय नहीं बना सकती और ये आगे तुलसीदास जी ने कहा जनक जी ने कहा नयन विषय मोह कह भयो सो समस्त सुख मूल सबु लाभ जगजीव कह भय ईश अनुकूल और एक बात कह के चर्चा को विराम बड़े आनंदित हुए लेकर आए पर ठहराए कहा सुंदर सदन और सुंदर सदन किसका है श्री सीता जी का सीए निवास सुंदर सदन तो सुंदर सदन सीता जी से लेकर राम जी के रहने के लिए दिया लय दीन घुआला और लेकर क्यों दिया क्योंकि सगुण भगवान आए हैं तो सगुण भगवान भक्ति के भवन में ठहर जाएं और श्री सीता जी ने कहा कि मैं कहा ठहरूं श्री जनक जी ने कहा कि बेटी तुम हमारे भवन में ठहर जाओ बस यही है प्रेम के भवन में भगवान ठहर जाएं और प्रेम हमारे जीवन भवन में ठहर जाए यही जीवन की सार्थकता है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा जय सिया जै राम जय जय सिया थो होने थो। थोड़ी देर और भगवान की कथा हो जाए आप लोग और सुन रहे हो भाई विराजो बिराजो बिराजो अच्छा ठीक आ सुंदर सदन सुखद सब जो प्रेवे प्रेवे जाओ। या विराजमान हो हुझ। बीच में से बच जाओ सुदन सुहा भैया देखो इन तहां बस ले दीन खुआ से आप लोग ठहरे हैं भगवान भी ठहर गए अब भगवान के साथ हम लोग भी ठहर रहे हैं अब उस भवन में रहकर भी आनंदित हो रहे हैं प्रभु भक्ति के भवन में निवास मिला है जनक जी भी आनंदित हैं क्योंकि भक्ति उनके भवन में आ गई लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई लखन हृदय लालसा विशेखी विशेष लालसा का उदय हुआ जाए जनकपुर आई देखे जनकपुर दर्शन करके आ जाए अच्छा देखिये अद्भुत बात है जिनके मन में इच्छा हुई उन्होंने कही नहीं और जिनके मन में इच्छा नहीं उनमें इच्छा हो गई भगत बछलता ही होलसा भगवान भक्त वत्सल हैं भक्त कुछ कहता नहीं है मन की बात और भगवान बिना कहे सब जान लेते हैं हो? राम अनुज मन की गति जाने गुरुदेव से बोले गुरुजी, जी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं नाथ लखनपुर देखना चाह एक महात्मा थे बड़े विनोद में कहते थे कि जब राम जी ने गुरु जी से कहा कि नाथ लखनपुर देखना चाहे तो गुरु जी बोले देख ना तो काहे ना कहा जिन्हें देखना है वो कहते काहे को नहीं गुरु जी अब आपके डर संकोच से प्रकट ना कहा अच्छा तो महाराज जनक के बहुत से सेवक घूम रहे चार को बुला लेंगे कहेंगे जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाओ दिखा लाए राम जी बोले गुरु जी अगर आपका आदेश हो तो लक्ष्मण को नगर हम दिखा लाए हम दिखा लाए गुरु जी बोले तुम हां गुरु जी ने कहा राम जी आप पहले कभी जनकपुर आए हो जनकपुर देखा है आए तो पहली बार हमने देखा नहीं तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस तीर्थ के पंडा हो आप हम दिखा लाएं मिथिला वाले कहते गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के और कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के नगर देखना था स्वयं को बहाना बना लिया बिचारी लक्ष्मण जी का नाथ लखनपुर देखना चाहिए गुरु जी ने कहा लक्ष्मण को नगर देखना है ना तो आप राम जी ने कहा गुरु जी नगर दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक और गुरु जी बोले नगर देखेंगे लक्ष्मण जी फिर आप काहे गुजारे रहे राम जी ने कहा गुरु जी हम रहेंगे तो तीसरा काम करेंगे क्या पता नहीं कब तक महाराज जनक के सेवक नगर दिखाते रहें कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें और हम रहेंगे तो नगर दिखाए तुरंत ले आवाओ हम जल्दी लौटा लाएंगे जल्दी गुरु जी मुस्कुराए कहने लगे राम हम समझ गए लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया और कहे दादू जहां चले भक्त जन तहां तहां जाए रमैया भगवान भक्त को देखे बिना नहीं रह सकते अच्छा वैसे भी देखो नगर देखने जा रहे हैं दिखाएंगे सेवक बड़ा अच्छा अर्थ है जैसे मान लो हमें नगर देखना हो तो विषय करण सुरजीव समेता पहले तो विषय फिर नेत्रों से देखें नेत्र ठीक हो और फिर नेत्रों के देवता सूर्य भगवान प्रकाश के रूप में उपस्थित हो तब वो दिखाई पड़े और फिर भीतर जीव देखे मन देखे विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता एक आदमी गया चश्मे की दुकान पर तो डॉक्टर ऐसे ही कर रहा था तुम्हारी आँख खराब बैठो वो लेंस लगाता है पढ़ने में आया पहले से थोड़ा ठीक है दूसरा हाँ अब कुछ ठीक है तीसरा हाँ ये बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कहते पैसे जमा करो परसों चश्मा ले जाना सबके चश्मे ऐसे ही बन रहे थे पर आश्चर्य एक आदमी ने देखा कि चश्मा लगते दो तीन लेंस लगते ये आदमी पढ़ने लगता है तो वह भी जाके बैठ गया हमारी भी आँख तो। अब लगाया लेंस पढ़ने में आया कुछ नहीं पहले ही जैसा है दूसरा लगाया पहले ही जैसा है तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां लेंस लगाया पहले ही जैसा है तो चश्मे वाला हैरान होकर पूछने लगा कि पढ़े भी हो पढ़े भी हो तो कहने लगा कि पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पर ही काहे को आते हमने तो सुना कि चश्मे से पढ़ते हैं लोग तो उसने कहा कि चश्मे से तो पढ़ते हैं पर चश्मे से ही नहीं पढ़ते पढ़ाई भीतर होनी चाहिए तब चश्मे से बाहर दिखाई देती है और इसी तरह जिन्होंने परमात्मा को पढ़ लिया है उनके नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता जो। है जो। तो सकल एकते एक, एक सचेता पर एक अलग है सबसे सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई एक आदमी मरने लगा मरते मरते उसने एक बसियत लिखी कि मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो आधी संपत्ति बड़े बेटे को चौथा हिस्सा छोटी बेटी को छोटे बेटे को पांचवा हिस्सा बेटी को मर गया कुछ दिन बाद लोग बैठे बसियत निकाली गई तो का छोड़ क्या गया है जिस पे बांट बंटवारा करें का वसीयत के संपत्ति के नाम पर छोड़ गया था 19 ऊंट अब बांटो 19 ऊंटों को आधा आधी संपत्ति बड़े बेटे को और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को पांचवा हिस्सा बेटी को पंच बोले एक काम करो ऊंटों को बेचकर रुपया बांट दो और घर वाले बोले नहीं जो लिखा है वही जो लिखा है वही होना चाहिए पंच बोले ये तो हम कर ही नहीं सकते क्या करें तब तक एक ऊँट वाला अपने ऊँट पर बैठकर आया उसने 19 ऊंट खड़े देखे अपना ऊँट भी रोक दिया कि इतने ऊंट क्यों खड़े हैं लोगों ने बताया कि मरने वाला मर गया हमारे लिए मुसीबत कर गया ये 19 का बंटवारा कैसे हो आने वाले ने कहा मरने वाला हमारा मित्र था मैं अपना ऊंट उन, ऊँट दान दे रहा हूं अब बंटवारा कर दो अब आप भी बंटवारा करना ऊँट हो गए बीस माटो भाई पंच बोले, अभी देते हैं आधा हिस्सा बड़े बड़े बेटे बेटे को को तो के आधे दिए गए और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को तो बीस तो का चौथा हिस्सा पांच पांच दिए गए छोटे बेटे को दस पांच पंद्रह और पांचवा हिस्सा बेटी को बीस का पांचवा हिस्सा चार चार ऊंट दिए बेटी को दस पांच पंद्रह चार उन्नीस बीस में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया अब आप देखो बीसवा बटा नहीं पर बीसवें के बिना कुछ बटा भी नहीं बीसवें के बिना बंटवारा हो नहीं सकता लेकिन जिसके बिना बंटवारा नहीं हो सकता वो फिर भी नहीं बंटता है जथा अनेकन बेश धरी नृत्य करे नट कोय और जोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोय तुलसीदास ये चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ ये चैतन्य का विलास है सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जिसका बंटवारा होता नहीं हो पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण, पूर्ण मेवा अवशिष्य तो ये नगर देखेंगे अचक कैसे दिखाएंगे महाराज जनक के सेवक नेत्र दिखाएगा और नेत्र के भीतर से लक्ष्मण मन देखेगा पर मन को देखने वाले तो भगवान है वे देखने वाले को लक्ष्मण जी देखेंगे और देखने वाले को भगवान देखेंगे ये काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे जे बाली जमाने भर से दस दरवाजे काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे की कुटिया है ये लेकिन श्रीमद भगवत गीता में कहा नौ द्वारे पूरे देही नौ दरवाजे में व्यवहार होता है ये दसवां द्वार है जो बंद रहता है बी गेट है इमरजेंसी कभी कभी किसी किसी के लिए खुलता है जो यहां से जाता है जी जी जी। तो भैया ये दसवां द्वार भी दस तरफ अच्छा देखो रेलगाड़ी में एयर कंडीशन डिब्बे में बैठ जाओ तो उसमें ऐसा शीसा लगा है भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। एक सज्जन बोले क्या कमाल किया है अरे हमने कहा ये कमाल तो ब्रह्मा जी पहले कर चुके अपने शरीर के मकान में जो आंख की खिड़की है उसकी पुतली में ऐसे ही शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें किसमें पुतली काली जमाने से कुटिया निराली जमाने से काया टूटी शरीर का वर्णन कौन कहां तक करे बड़ा महत्वपूर्ण है ये शरीर लेकिन एक बात है एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी हमने का जैसे का कान के छिद्र काफी थी ढक्कन का लगा दिए ये तो बेकार ही लगे अरे हमने कहा बेकार नहीं ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी का बुढ़ा पाएगा आंख कमजोर होगी चश्मा लगेगा तो हैंडल कहां लगाएगा इसलिए पहले से इंतजाम है बड़ा आलीशान मकान महाराज इतना बढ़िया लेना देना कर करते ये मुनीम है एक हाथ लो एक हाथ दो और सवारी हमेशा तैयार पग चाल चले मत वाली जमाने भर से काया कुर्ती या ली आप वीआईपी हैं महाराज आपसे बड़ा वीआईपी कौन भोजन चेक होता है पहले हाथ छू कर देखेगा कि खाने लायक है कि नहीं नहीं वहीं से कैंसिल एक महात्मा के साथ हम लोग घूम रहे थे तो एक किसी के घर गए संत अपने फक्कड मौज मस्ती वाले तो उस आदमी ने खीर परोसी कटोरी चम्मच सो महात्मा ने चम्मच हटा हम तो ऐसे ही खाएंगे तो हमने कहा कि महाराज अच्छा नहीं लगेगा शिष्टाचार के अनुरूप नहीं चम्मच से सरल महात्मा थे हमारी बात मान गए अब चम्मच भरी उन्होंने अब चम्मच ये तो नहीं बताया कि खीर गरम है कि ठंडी महाराज खीर ऐसी गरम चम्मच भरी उन्होंने मुख में रखी इतनी गरम कबड़े नाराज हो गए खुद गरम हो गए बड़े क्रोध में तो चम्मच फेंकी ऐसी और किसी तरह पानी पीकर और कहने लगे बाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी चम्मचों से तो भगवान के दिए चम्मच अच्छे हैं कम से कम बताते तो हैं कि ठंडा है कि गरम है कि क्या है अजा बोलो देखो हाथ चेक करता है कि नहीं अज हाथ लेकर जाए फिर नासिका के देखती कि ठीक है कि नहीं और फिर नासिका भी कहेगा कि हाँ ठीक है तो रसना चख देखती है कि देने लायक है कि नहीं तीन तीन जगह चेक होता तब भोजन दिया जाता है मुख के भीतर रहती रसना स्वादों वाली जमाने भद से काया अच्छा एक बात और है एक सज्जन के यहाँ बैठे थे टेलीफोन की घंटी बजी हमने कहा सुन लो सुन लो कहू दूसरे कमरे में उठा लिया होगा तो हमने कहा फोन यहाँ बज रहा वहाँ कैसे उठा लिया होगा तो कहने लगे कि कनेक्शन तो एक है पर हमने रिसीवर दो लगा रखे दोनों पर घंटी एक साथ बजती चाहे इससे सुनो चाहे उससे उस दिन हमें लगा कि भगवान ने कितना बढ़िया इंतजाम किया दोनों कान पर घंटी एक साथ बजती चाहे इससे सुनो चाहे इससे सुनो सुनते श्रवण नासिका सूघे बाणी करे बोला चाली जमाने भर से काया या निराली काया कूटिया निराली एक अद्भुत बात ऐसी बढ़िया कुटिया सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली पर मन इसका चौकीदार भी तो होना चाहिए इतना बढ़िया आलीशान मकान तो काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, पर मन ने इंद्रियों का संग कर लिया करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली भूल गया कि ये मकान की सब विशेषताएं हैं पर एक गड़बड़ी ये किराया का मकान है किराया खत्म मकान खाली और किराया क्या हर महीने देना पड़ता है हर हफ्ते हर दिन नहीं हर क्षण इस कुटिया का सहज किराया अरे ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से पास चुकाने वाली जमाने भर से स्वास खत्म मकान खाली किराया खत्म मकान खाली तो जनराजेश मोह मत करना क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली पड़ेगी ये खाली करना पड़ेगी ये खाली इस शरीर में भी मन देखता है नेत्र दिखाते हैं और भगवान देखने वाले को देखते हैं इसी तरह जनकपुर में जनक जी के सेवकों ने दिखाया लक्ष्मण जी ने देखा और भगवान ने देखने वाले को देखा और गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों ही जाओ क्योंकि हम अपने नेत्रों से नगर को देखेंगे ज्ञान विराग नयन उर्गारी और तुम दोनों हमारे दोनों नेत्र हो ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देखो भरी नैना तुम दोनों जाओ और दोनों गए अब मिथिला के लोगों ने देखा धाये धाम काम सब त्यागी धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंग दा। अरे सब उमड़ पड़े धाम काम छोड़कर राम जी के दर्शन के लिए मनोरंग निधि लूटने लागी आहा राम जी का दर्शन करते हैं और मिथिला की माताएं अपने भवन के झरोखों से झांककर प्रभु का दर्शन करती हैं एक सखी ने तो कहा सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी सावरे को देख नील कमल लजाए हैं भूपति राजेश राजेशन के हीरा हरन किए लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में चित्त को सम्हारो पुरी में चोर आए हैं विश्व विलोचन चोर भगवान का दिव्य दर्शन करती हैं, आनंदित होती हैं, पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ धीरे धीरे धीरे चल रहे हैं। एक सखी ने कहा कुछ दिखता है हाँ कुछ तो दिखता है नीलांबर, पीतांबर दिखता है काली घुघराली अलके दिखती हैं अलकों पर रखी हुई चौतनी दिखाई देती है पर सखी मुख नहीं दिखता अब ये राह चलते ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले राम जी तो बिल्कुल ऐसे चलते ही हाँ अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हों मिथिला की देवियां तो राम जी के नहीं देखने से परेशान पर ब्रजांगन आए तो भगवान श्री कृष्ण के देखने से ही परेशान देखोरी माई शाम लगे संग डोले श्याम लग जित जाऊं उत आड़ो आवे बिना बुलाए बोले लगे संग डोले। शाम लगे संग संग संग डोले डोले डोले इसीलिए तो हमारे ब्रजवासी गाते हैं ऐसो चटक मठक को ठाकुर ठाकुर न होती नोकन हु लोकन ऐसो चटक मटक तीन ठोर से टेढ़ो दीख है चरण अलग टेढ़ कमर अलग टेढ़ ग्रीवा अलग टेढ़ अजदे देखो टेढ़ और नाम भी ऐसा कि जीव को भी बिचारी को टेढ़ा होना पड़े कृष्ण कृष्ण हमारे राम जी बिल्कुल राम सर पर एक बात है सरल आदमी किसी के मकान में किराए से रहता हो आराम से निकल जाता है और टेढ़ा आदमी एक बार बैठ जाए फिर नहीं निकलता गोपियां कहती में माखन चोर अड़े अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तेरे छे हुई जो अड़े में माखन चोर गड़े अब कैसे उन्हें निकसत उद हो तेरे छे उधो तिरछे होलसीदास जी महाराज के शिष्य श्री वृंदावन धाम गए दर्शन करके लौटे ही नहीं बहुत दिन हो गए तब तुलसीदास जी ने पत्र लिखा कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाणी बान तो उन्होंने उत्तर लिखा कि मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की ता और सचमुच धनुष मुरली से तो हम लोग पहचान ले कि ये राम जी ये कृष्ण जी पर धनुष्वाण मुरली दोनों ने न रखी हो पास तब कैसे पहचान है मोरपंख से तो राम जी ने भी मोर पंख लगाया मोर पंख सिर सोहत नहीं के और भगवान श्री कृष्ण बराह पीडम नट वरब हु करण करण कारम अब पहचाने नारायण स्वामी एक संत हुए श्री वृंदावन धाम में उन्होंने कहा हमने पहचान लिया नारायण दो एक है रूप रंग तिलरेख पर इनके दृग उनके दृग गंभीर हैं इनके चपल अभिषेक राम गंभीर दृगल हैं चक चंचल हैं अति श्याम तुम्हारे तो राम जी तो नहीं देख रहे तो मिथिला की देवियों ने कहा कि हमारे पास ऐसे, ऐसे उपाय है कि अभी देखेंगे ये ऊपर तो अब जरा जोर से बोली एक ने कहा बहन इन्हें जानती हो ये कौन है जो जा रहे हैं तो वो वो क्या बोली कि इनकी कौन कहे हम इनके बाप तक को जानते हैं। ये दो दशरथ के ढोटा बाल मराल निके कल जोटा अब बोलो पिता का नाम लेकर कोई बात करे तो अपरिचित लोग चौंक कर नहीं दे हमें जानने वाला कौन है लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक बार ऊपर देख लें कोई पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे राम जी बोले इसीलिए हम संग आए चुपचाप चलो तब एक सखी बोली ऊपर तो देखा ही नहीं सोचते होंगे हम बड़े बाप के बेटे हैं हमारे बाप को कौन नहीं जानता अच्छा तो एक काम करें क्या अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी पिता तो एक है माताएं अलग अलग हैं कौशल्या सुत सो सुख खानी राम जी की माता कौशल्या जी और लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी सुन सखिता सुमित्रा माता और जो कहा अब लक्ष्मण जी बोले प्रो बुरा मानो या भला एक बार तो हम जरूर देखेंगे ऊपर ये माताओं तक के नाम जानती है जरूर अपने कोई परिचित भगवान ने कहा हम कह रहे हैं चुपचाप चलो ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठाने में शोभा नहीं सिर झुकाने में ही शोभा है प्रेम की दुनिया में तो सिर झुका ही चलना चाहिए सिर उठाना तो अभिमानियों का काम है एक सखी ने कि इन्होंने ऊपर तो देखा नहीं ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं ये बहरे तो नहीं है हा? और बहरा उनसे कह रहे हैं जो बिनू पग चले सुने बिनु काना दूसरी से की बोली बहरे नहीं हमें तो गूंगे भी लगते हैं। आपस में इशारा ही कर रहे हैं बोल नहीं रहे बिन वक्ता बड़ जो को गूंगा एक ने कहा कि ये गुमानी है किस बात का गुमान यही कि हम बड़े सुंदर है हा सुंदर तो है सखी पर कितने सुंदर है एक सखी बोली ज्यादा सुंदर नहीं वर रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं गर्भ करो रघुनंदन जनी मन माह और देखो आपने मूर्ति सिया की छह हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परीछाई है बस उतने ही सुंदर हैं ये ज्यादा सुंदर नहीं राम बेहर जनकपुर की होरन में राम बेरे जनकपुर की कीरन में राम बेरे झूमती झूमती में झांके राम बेरे जनकपुर की होरन में राम नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी कोई मन में मनोती मनाने लगी केती तरुणी लगी प्रण तो में राम बंधी सुबायु युत बही पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही लाल लागे पीतांबर के छोरन में में और यह आनंद प्रेम का आनंद यह ही हर सही बरसही सुमन कुछ ऊपर से गिराएं क्या पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई पुष्प बरसाए गए सुमन कितना सुंदर मन भी सुमन भगवान की ओर चला जाए तो मन भी सुमन हो जाता है भगवान की चर्चा हो तो मुख सुमुख हो जाता है और नेत्र चले जाएं तो लोचन सुलोचन हो जाते हैं क्यों मन क्या सौंदर्य को देखकर सुमन रहेगा हाँ रहेगा क्यों इसलिए क्योंकि यह राम जी का सौंदर्य है और राम जी का सौंदर्य देखकर मन सुमन और इसकी पहचान क्या सौंदर्य को देखकर व्यक्ति को अपनी देही की याद आती है पर इन्हें देही की नहीं इन्हें तो वैदेही की याद आती है वर सांवरों जाने की जोगो भगवान को पुष्प वर्षा कर संकेत किया भगवान आगे बढ़े नगरवासियों ने घेरा भगवान से यही कहा चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे खोटे हैं खरे हैं भले हैं बुरे हैं किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे राम जी ने कहा मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक सुख प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे कार बार जग के हजार बार भूलें किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे भगवान तो प्रेम प्रिय है और उसी प्रेम के कारण गुरुदेव के पास आ गए बड़ा विलंब हो गया गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम पिया राम केवल प्रेम जाने ले वो जो जान ले Evening, well, bana pre evana jai si ram jai jai si ram jai si ram jai si ram jai jai si ram jai jai si ram jai si ram jai si ram jai jai Jai Nam, Jai Jai Siya Nam, Jai Jai Siya Nam, Siya Siya.